आप तो हो गया ब्रह्मा जी महाराज आए और कहा हे ब्रह्मर्षे स्वागतम तेस्तु तपसास अरे ब्रह्मर्षि आपका स्वागत है जैसे ही ब्रह्मर्षि शब्द संबोधन सुना तो विश्वामित्र जी महाराज का मन मयूर नाचने लगा इतने हजार वर्षों की तपस्या के बाद आज मेरे कानों से जब व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाए काम शांत हो जाए मोह और लोभ शांत हो जाए बोले ब्रह्मा जी से कहा भगवान अभी स्वीकार नहीं है जब तक वशिष्ठ आकर के नहीं कहे कि मैं ब्रह्मि हूं मैं नहीं मानूंगा हमने किसी पुराण की कथा सुनी थी सब कुछ ठीक हो गया सबने ब्रह्मि कह दिया परंतु वशिष्ठ जी महाराज ने कभी ब्रह्मषि नहीं कहा एक दिन रात्रि को तलवार लेकर के खड़ग लेकर के विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ट को मारने के लिए गए। पूर्णिमा की रात्रि थी आश्रम में एक में एकांत महाराज खड़े और अपनी पत्नी अरुंधति को कहते हैं देवी आज तो इस चंद्रमा का प्रकाश ऐसे संसार को आलोकित और आह्लादित करता है मानो विश्वामित्र जी महाराज की तपस्या का प्रभाव संसार को आनंद दे रहा हो वशिष्ठ जी महाराज एकांत में अपने जो जो को शत्रु मानता था उस विश्वामित्र की तपस्या की प्रशंसा करते हैं जैसे सुना विश्वामित्र के कानों ने कि वशिष्ठ कहते हैं चंद्रमा का प्रकाश ऐसे शीतलता दे रहा है मनो विश्वामित्र की तपस्या हाथ से खड़ग गिर गया आँखों के आगे अंधेरा छा अच्छा गया अपने आप को धिकारने लगे जो महात्मा इतना कोमल है एकांत में तेरी प्रशंसा करता है तू तो दुर्भावना ग्रस्त होकर के उसको अपना विरोधी मानता था चरणों में गिर गए और वशिष्ठ जी महाराज ने उठा करके गले से लगाया अरे ब्रह्म तुम तो धन्य हो वशिष्ठ जी महाराज ने सारी दुनिया के सामने कहा विश्वामित्र तुम ब्रह्मरसी हो गए ये घटनाश्वामित्र जी महाराज के सामने सुनाई जा रही है सतानंद ने कहा भगवन ये वही गुरुदेव विश्वामित्र जी है जिनकी कृपा से आज मेरी मां का उद्धार हुआ और आपके दर्शन हुए एक कथा बहुत लंबी हो गई तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि बस बस सतानंद बहुत हो गया अब तेरे तो सौ सौ आनंद आ गए हमारा भी तो आनंद होने दे कुछ राम का भी तो काम होने दे तो हमारा आनंद क्या है बोले हमारा संकल्प पूर्ण हो राम अकेले हैं दो हो जाएं और राम का भी यही है अरे अरे राजन वो धनुष दिखाओ धनुष कहाँ है इन हमारे बच्चों को धनुष देखने की इच्छा है तो जनक ने कहा महाराज ये छोटे छोटे बालक उस धनुष को देख करके क्या करेंगे जिस धनुष को देवता नहीं उठा पाए रावण जैसे वहां धनुर्धर आए वह भी पराजित होकर के गए आनंद रामायण में लिखा है कि रावण धनुष उठाने आया इस बार अभी प्रयाग में एक महीने कितना एक महीने तक एक महीने तक आनंद रामायण का आनंद लिया था इसलिए उसकी चर्चा कभी कभी आ जाती है और आनंद रामायण के बिना राम कथा लगता है कि कुछ रह जाता है सौ करोड़ रामायण रामायण शत कोटि अपारा उतनी रामायण राबड़ आया और उसने कहा जब सब लोग थक गए नहीं उठा पाए बड़े अहंकार में आकर उठा अपने बाएं द, द, दस दस बीस बुझाए ना उस बीस बुझाओं में भी जो बाएं तरफ की दस बुझाएं थी उनमें से एक हाथ से धनुष को उठाना उसने कहा कि एक ही हाथ से उठा दूंगा तुम जानते नहीं मैंने कैलाश पर्वत उठाया मैंने ये किया मैंने वो किया एक हाथ से नहीं उठा तो एक तरफ के पूरे दस लगा दिए नहीं उठा तो बीसों की बीसों भुजाओं से उठाने लगा उठा तो सही उठाया घुटने टेक करके मुश्किल से उठा पाया परंतु वो धनुष ऊपर गिर गया ऊपर गिरा तो रावण बेहोश हो गया कपड़े खुल गए मुकुट गिर गया और भी बहुत दुर्गति हुई ऐसा आनंद रामायण में लिखा जनक जी महाराज कहते हैं भगवान ये साधारण धनुष नहीं है आप कहते हो तो मगा लेता हूं पांच हजार बड़े बड़े योद्धा नियुक्त किए गए किए गए और आठ पहिए वाली एक विशाल गाड़ी बनाई गई उस पर संदूक रखा गया उसके ऊपर धनुष रखा गया पांच हजार लोग आठ पहिये की गाड़ी पर रेलगाड़ी थी क्या और चक्का का वो ट्रक होता है बड़ा वाला खींच करके लाए निर्णाम शतानि पंचाशत व्यायता नाम महात्मा अष्टचक्राम अष्ट चक्राम समूहते कथन चनो कैसे भी लाए खींच करके इस धनुष को बचपन में माता सीता ने खेल खेल में उठा लिया था इसीलिए राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो व्यक्ति इस धनुष को उठा लेगा प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ विवाह होगा राजा जनक ने कहा महाराज तुम इन बच्चों को दिखाने की बात करते हो बड़े बड़े महापुरुष बड़े बड़े लोग इसको खींच नहीं पाए प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए बाण संधान करने की तो बात छोड़ो टंकार की बात तो छोड़ो। मानो राम को चेतावनी दी जा रही है पांच शब्दों का प्रयोग किया प्रपूरणे, आरोपणे समायोगे बेपने और तोलने आरोपण माने प्रपूरण माने खींचना आरोपण माने प्रत्यंचा चढ़ाना और समायोग माने बाण संधान करना बेपने माने टंकार करना और तोलने माने उठा करके धनुष को उठाएगा तभी न चला पाएगा मानो जितने शब्द कहे राम जी के हृदय में एक एक शब्द गड़ गया कहा राजन जब मेरा नंबर आएगा गया पांचों काम एक साथ करके दिखाऊंगा बड़े बड़े एक महात्मा कहते थे कि राजा आ रहे हैं धनुष उठाने के लिए नहीं उठा पा रहे सिर झुका के बैठ जाते क्या हुआ क्यों नहीं उठा पा रहे दस राजा के एक हजार राजा के दस हजार राजा एक साथ उठे नहीं उठा पा रहे क्या हुआ बोले हुआ कुछ नहीं जब एक राजा धनुष उठाने के लिए उठता है तो गणेश जी महाराज से कहता है हे, हे गजानन महाराज मैं एक लाख लड्डुओं का भोग लगाऊंगा मैं धनुष उठा लू यदि मैंने धनुष उठा लिया और मेरा विवाह सीताजी के साथ हो गया तो मैं एक लक्ष्य लक्षावृत्ति लक्षार्चन करूंगा गणेश जी महाराज बड़े खुश होते हैं लड्डुओं के नाम से मोदक प्रिय मुद मंगलदाता है ना बड़े खुश होते हैं लड्डुओं के नाम से परंतु गड़बड़ हो जाती है जितने राजा बैठे होते हैं वो कहते हैं था था था प्रभो ये धनुष ना उठा पाए यदि इसने धनुष नहीं उठाया तो मैं एक लाख लड्डुओं का भोग लगाऊ सारे लोग अपने अपने मन में यही सोच रहे हैं हर राजा मन में संकल्प करता है प्रभो ये धनुष ना उठा पाए इसने धनुष नहीं उठाया तो एक लाख लड्डुओं का भोग लगाऊंगा गणेश जी महाराज सोचते हैं इसने उठा लिया तो घाटा हो जाएगा इसने उठा लिया तो चूंकि नहीं उठाएगा तो इतने लड्डू मिलेंगे इसलिए धम्भ से गणेश महाराज और लंबोदर बैठ जाते हैं उसके ऊपर और ये किसी की गड़बड़ी नहीं है हमारी आपकी भी गड़बड़ी हमने हमसे काम हुआ कि नहीं हुआ कोई बात नहीं पर इससे ना होने पाए ये श्रेय ले जाएगा ये बहुत बड़ी बीमारी होती है इसको श्रेय ना मिल जाए इसके नाम ना आ जाए इसको यश ना मिल जाए इसलिए एक अच्छा काम करने वाला आगे बढ़ता है तो सैकड़ों लोग टांग खींचने वाले तैयार रहते हैं कि गिराओ कैसे भी गिराओ इसको बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की एक एक बहुत सुंदर चौपाई रामचरित मानसकार ने लिखी भूप सहस दस एक ही, ही इतनी इतनी सहमति हो जाएगी बोले कई अर्थ हो सकते हैं मानो पागल हैं लग गए हो बाद में देखा जाएगा नहीं नहीं भूख माने राजा और सहस माने बानासु और दस माने दसानंद भूप माने सारे दुनिया के राजा लोग कोशिश करके थक गए और सहस माने एक हजार पर नहीं उठा पाया अब जनक जी महाराज को बड़ा क्लेश हो गया उन्होंने शोक और कोप दुख भी है और क्रोध भी है भरी सभा में खड़े होकर के जनक जी महाराज ने कहा ओहो, अब दुनिया में कोई वीर नहीं रहा है अब लगता है दुनिया ये वीरों से खाली हो गई है वीर विहीन मही हो लगता है विधिन लिखा वैदेह विवाह विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा है अरे कोई दुनिया में वीर नहीं है ये बात सुनी तो राम जी महाराज तो शांत बैठे रहे परंतु लक्ष्मण जी महाराज बताए थे क्या है बोले भगवान राघवेंद्र सरकार की कीर्ति पताका के बोले झंडा के मेरे राम का नाम नीचे कैसे हो गया अरे जिस सभा में रघु रघुनाथ विराजमान हो उस सभा में ए जड़जनक मर्यादा भूल गए लक्ष्मण जी महाराज और जो होने वाले ससुर हैं उन्हीं को जड़ के डाला रे जनक थोड़ा संभाल करके बोलना तुम इस तुच्छ धनुष की बात करते हो बापुराना यह बेचारा पुराना, पुराना पिनाक क्या महत्व रखता है कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उठा करके सतोजन प्रमाण ले धावो और काचे घट जिमी डारो फोरी एक कच्चे गढ़े के समान फोड़ करके चूर चूर कर दो। दोनुष की क्या बात है परंतु कब जब राम जी का संकेत मिल जावे लोगों ने कहा इस छोटे वाले में इतना करंट है तो बड़े वाले में कितना होगा भाई इशारे से राम जी ने कहा कि बैठ जाओ तुम्हारा नंबर नहीं हमारा नंबर है